Oh, oh. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं तो आज मैं एक यूनिक जो है करियर के बारे में बात करूंगा वैसे इसको एक परियोजना के बारे में बातें करूँगा प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में करियर कैसे आप बना सकते हैं परियोजना प्रबंधक यानी प्रोजेक्ट मैनेजर ये भी एक करियर का बहुत सुंदर विकल्प है आज के दौर में एक अत्यंत बहुत ही पॉपुलर चुनौतीपूर्ण और बहुआयामी करियर है ये भूमिका न केवल संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि किसी भी परियोजना की सफलता का मूल आधार भी है चाहे आईटी सेक्टर हो निर्माण क्षेत्र हो शिक्षा हो स्वास्थ्य हो मीडिया हो सामाजिक विकास हो गैर सरकारी संगठन हो एन जिसको कहा जाता है प्रशासन हो इवेंट मैनेजमेंट या सरकारी योजनाएं हो हर जगह ये कुशल परियोजना प्रबंधन की आवश्यकता होती है आज के समय में जब समय प्रबंधन संसाधन प्रबंधन टीमवर्क और परिणाम परिणाम उन्मुख कार्यशैली की कार्यशैली की जो महत्ता बढ़ गई है ऐसे में प्रोजेक्ट मैनेजर का करियर उन युवाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त है जो नेतृत्व क्षमता वाले हैं लीडर क्वालिटीज़ वाले हैं योजना बनाने की कला और समस्या समाधान की सोच रखते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर एक बहुत ही सुंदर विकल्प है लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है और एक बार आपको पूरे चीज़ों के बारे में समझ में आ गया हर एक चीज़ मना एक टीम होती है एक कंपनी है समझो उसको पूरी तरह से लीड करना और रिजल्ट ओरिएटेड चीज़ें उनके साथ करना ये बहुत बड़ी जो है कला है तो अब इसके बारे में जानेंगे आज हम लोग तो आप सभी को बताएंगे एक प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे होता है और कैसे इस कला को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं चलिए मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ तो प्रोजेक्ट मैनेजर के कुछ उदाहरण भी देता हूँ भारत में और विदेश में बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर रहे हुए थे जैसे कि दुनिया का सबसे 10 प्रसिद्ध प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम मैं बताऊं, तो पहला आता है होमर जे जो नासा अपोलो प्रोग्राम के प्रोजेक्ट मैनेजर थे दूसरा है डॉक्टर वार्नर वार्न ब्राउन ये शत्रुन वीर रॉकेट परियोजना के प्रमुख सबसे बड़ा सफल वैज्ञानिक प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर थे जे इरविन मिलर इंटरस्टेट हाईवे प्रोजेक्ट यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी सड़क परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर थे मेगन स्मिथ ये भी गूगल एक्स और यूएस सीटीओ बड़े नवाचार प्रोजेक्ट की प्रमुख प्रोजेक्ट मैनेजर रही पांचवा है फ्रैंक गहरी विश्व प्रसिद्ध वस्तुकार बड़े निर्माण प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर छठवे की बात करें तो एलॉन मस्क जिन्हें आज सब जन सभी जन जानते हैं ये स्पेसएक्स टेस्ला तकनीकी प्रोजेक्ट के में नेतृत्व शैली के कारण प्रसिद्ध है सातवा सर जॉन आर्मिथ लंदन ओलंपिक्स 2012 के निर्माण प्रोजेक्ट के प्रमुख समय के पहले पूरा किया आठवा गैन चार्ट के जनक हेनरी गैन आज हर प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाला टूल उनके नाम पर है नवा है डॉक्टर मोहम्मद यूनूस सोशल प्रोजेक्ट मैनेजर जर्मन बैंक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर गरीबी हटाने पर नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया दसवा सुंदर पिचाई, गूगल क्रोम प्रोजेक्ट मैनेजर क्रोम ब्राउजर 2008 में बनाने वाली टीम के वास्तविक नेतृत्वकर्ता और प्रोजेक्ट मैनेजर तो ये हुए जो लोग विदेश में काम कर रहे थे उनके प्रसिद्ध नाम और भारत में भी कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हुए हैं जैसे कि ई श्रीधरन मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट निर्धारित समय से पहले और बजट में पूरा किया इन्होंने दूसरा डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम एस एल और मिसाइल विकास कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे तीसरा राकेश कुमार भटनागर भारत के बड़े रक्षा एवं वैज्ञानिक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर चौथा सतीश धवन इसरो इसरो की मजबूत परियोजना संस्कृति के निर्माण करता पांचवा कर्नल सुनील कुमार शर्मा बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट मुश्किल इलाकों में सफल प्रोजेक्ट लीडर तो ये थी कुछ खास बातें भारत के कुछ ऐसे नाम जो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में सफल हुए तो आइए एक बहुत ही पॉपुलर जैसे कि होमर मुल्लर इनकी जीवन कहानी से आपको जोड़ना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि प्रोजेक्ट मैनेजर एक बहुत बड़ा विजन विजनरी होते हैं तो आइए इनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ होमर मुलर चंद्रमा पर इंसान पहुँचाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आज भी जानते हैं उन्नीस की बात है जब इस दशक में अमेरिका और रूस के बीच स्पेस रेस चल रही थी अमेरिका की नासा ने मानव को चंद्रमा तक भेजने का लक्ष्य रखा था और इस महामिशन को व्यवस्थित रूप से पूरा करवाने की ज़िम्मेदारी दी गई थी होमर मुलर को जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर बने जो अपोलो प्रोग्राम की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन प्रबंधक रहे अच्छा अपोलो मून मिशन में इनकी जो भूमिका रही वो मुख्य रही और चुनौतियां ये थी कि अपोलो मून मिशन इतिहास की सबसे जटिल परियोजना में से एक थी जिसमें हजारों इंजीनियर काम कर रहे थे बीस हजार से अधिक कंपोनेंट्स थी कई कंपनियां इसमें जुड़ी हुई थी करोड़ों डॉलर्स का बजट इसमें लगा हुआ था और समय सीमा बहुत कम थी नासा में हर कोई जानता था कि एक छोटी गलती भी पूरी मिशन को खत्म कर सकती है। ओमर हैुल्लर का नेतृत्व तो इसमें बड़ा काम आया और एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में उनकी सबसे बड़ी ताकत सबको मालूम थी टीम को साथ लेकर चलना ये उनकी खूबसूरती थी हर विभाग को जोड़कर एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखना ये भी उनके बड़ा ही खूबसूरत तरीके से उसे करते थे समस्याओं को शांत दिमाग से सुलझाना ये उनकी आदत में शुमार थी वे हर दिन 80 से 100 मीटिंग के डाटा को कलेक्ट करके अगले दिन टीम को स्पष्ट दिशा देते दे थे कहा जाता है कि जब इंजीनियरों में तनाव बढ़ जाता था तो मुलर हमेशा मुस्कुराकर मुस्कुरा, कर, मुस्कुरा कर कहते थे वी आर बिल्डिंग हिस्ट्री स्टे काम स्टे करेक्ट हम इतिहास बनाने जा रहे हैं इसलिए शांत रहो सही काम करो अब बात आती है समस्या आ गई जब रॉकेट में खतरनाक वाइब्रेशन हुआ अपोलो रॉकेट लॉन्च टेस्ट में टेस्टिंग करते वक्त खतरनाक कंपन हुआ वाइब्रेशन हुआ दिखाई दिया कि जिससे रॉकेट फट भी सकता है इंजीनियर इस समस्या का कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे और ऐसे में तभी मुलर ने एक सरल लेकिन बहुत ही अनूटा निर्णय लिया उन्होंने हर विभाग को समस्या का मार्प माइंड मैप बनाकर आपसी डेटा मिलाने को कहा बस फिर क्या था सभी ने अपना काम किया और चौबीस घंटे में समस्या का मूल कारण मिला और समाधान तैयार हुआ 20 जुलाई उन्नीस को नील अर्नस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचे और इस ऐतिहासिक मिशन के पीछे कई वैज्ञानिकों के साथ होमर मुलर जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की निर्णायक भूमिका थी आज भी नासा में उनकी समस्या समाधान शैली को मुलर अप्रोच कहा जाता है तो है ना कमाल की बात तो ये थी एक विशेष प्रोजेक्ट मैनेजर की कहानी आपके लिए तो आप भी अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं या इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो इतना बड़ा विशन लेकर आप ज़रूर आगे चलिएगा सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपका हम सफर आर रमेश और आज हम लोग बातें करेंगे करियर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर परियोजना प्रबंधक के बारे में तो परियोजना प्रबंधन का परिचय अगर दूँ तो परियोजना प्रबंधन वो व्यक्ति होता है जो किसी परियोजना को शुरू करने योजना बनाने और उसे क्रियाविंत करने निगरानी करने और तय सीमा में सफलता पूर्वक पूरा करने की ज़िम्मेदारी संभालता है उसे कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर परियोजना प्रबंधक उन कार्य केवल निर्देश देना नहीं होता यहाँ पर बल्कि वे परियोजना के हर चरण में अपनी रणनीति विश्लेषण और निर्णाय क्षमता का उपयोग भी करते हैं तो उस व्यक्ति को ही प्रबंधन कहते हैं तो बात आती है यहाँ पर एक परियोजना प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं आप ये सोच रहे होंगे बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा परियोजना की योजना बनाना परियोजना का उद्देश्य निर्धारित करना बजट तय करना विभिन्न चरणों में कार्य का बंटवारा करना समय सीमा तय करके संभवित खतरों यानी रिस्क का आकलन करते हुए उनसे बचा उनकी सेफ्टी सुरक्षा के बारे में जानना और बताना दूसरी बात आती है टीम का गठन करना और उसको चलाना विशेषज्ञों की पहचान जैसे हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं होता हर व्यक्ति कि खास कार्य कार्य करने की क्षमता रखता है तो ऐसे विशेषता उस व्यक्ति के अंदर की पहचान होना टीम सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी देना टीम को प्रेरित रखना और संघर्ष होने पर समाधान खोजना ये सारी चीज़ें टीम वर्क में आता है तीसरी बात आता है संसाधन प्रबंधन मानव संसाधन हो सकता है तकनीकी संसाधन हो सकता है वित्तीय संसाधन हो सकता है सामग्री और उपकरण का संसाधन भी हो सकता है इन सारी चीज़ों को एक साथ अलग अलग जगह पे कैटेगरी वाइज रखने का काम भी प्रबंधन का ही होता है और संचार कम्युनिकेशन प्रबंधन कम्युनिकेशन ये भी एक बहुत बड़ा जो है आ, कार्यकर्ता योजना को कंप्लीट करने में क्लाइंट प्रबंधन और टीम के बीच स्पष्ट संवाद और रिपोर्टिंग नियमित बैठक अपडेट साझा करना ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं और इसके साथ में रिस्क मैनेजमेंट जिसके बारे में मैंने शुरू में ही थोड़ी सी बातें बताई थी भविष्य में आने वाली बाधाओं की पहचान वैक, वैकल्पिक अल्टरनेटिव योजनाएँ तैयार रखना आपातकालीन स्थिति में तेजी से निर्णय लेकर समअप करने की बात आती है यहाँ पर या फिर सही तरीके से चीज़ों को आकलन करते हुए आपातकाल में स्थिति को संभालने की पूरी संभावनाएं अपने पास रखनी होती है और एक और बात यहाँ पर आती है गुणवत्ता गुणवत्ता अर्थार्थ क्वालिटी चेक समय समय पर, पर परियोजना की समीक्षा करना तय मानकों के अनुसार काम की जाँच करना त्रुटियों की पहचान और फिर उसकी सुधार करना आखिरी बात आती है यहाँ पर परियोजना को समय पर पूरा करना सबसे बड़ा काम यही होता है कि समय सीमा पर लगातार नज़र रखना देरी होने पर कारण और समाधान ढूंढना अंतिम रिपोर्ट तैयार करना ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर का पूरा काम होता है तो किस किस तरह की बातों पे ध्यान रखना है ये मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीज़ें बता दी हैं अब इसमें से जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो तो लिखी है जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए आप पढ़ना और अनुभव प्राप्त करने से वो भी चीज़ें आपके हाथ आ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ नहीं कर सकते सब कुछ कर सकते लेकिन एक अनुभव होता है एक असिस्ट करके जब इन चीज़ों को करके आप ऊपर तक जाते हैं तो उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स नहीं आता आपतकालीन समस्याएं नहीं आती और वो चीज़ों से आप बच जाते हैं क्योंकि इसमें बड़ी जो है रिस्क अगर बढ़ जाता है तो नुकसान योजना के लिए हो सकता है और वो योजना के लिए नुकसान बना आपके लिए भी नुकसान तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में आप सुनाए हैं रिन्यूवर वन वन जीरो रहो मुस्कुराते रहो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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर की बातें हम लोग कर रहे हैं कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं और इस पद को पाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है और किस किस तरह के कौशल आपके पास होने चाहिए अब देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आवश्यक जो स्किल्स हैं उसके बारे में बात बार करेंगे एक तो पहला आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए टीम को दिशा देना प्रेरित करना और निर्णय लेना दूसरा समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए सही समय पर काम पूरा करना और टीम के साथ समय का प्रबंधन करना तीसरी बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एक बहुत बड़ा कला है स्किल है किसको आपको आना ही चाहिए समस्या समाधान तेजी से समस्याओं की पहचान करें और समाधान ढूंढने की क्षमता भी अपने अंदर हो चौथा है संचार कौशल जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया कम्युनिकेशन स्किल क्लाइंट टीम और प्रबंधन से प्रभावी ढंग से बातचीत करना संवाद करना ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने क्लाइंट की पूरी बातें समझ में आ गई हों तो आप प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से उनके अनुरूप करेंगे और वो चीज़ें आप अपनी टीम को भी सही ढंग से बता पाएँगे अगर आप लाइन की बात को ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो है गड़बड़ा जाएंगी। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी संवाद कला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पांचवी बात आती है तकनीकी ज्ञान टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जैसे आईटी में प्रोजेक्ट मैनेजर को सॉफ्टवेयर और तकनीकी टूल्स की जानकारी होनी चाहिए निर्णय में इंजीनियरिंग समझ आवश्यक होती है एन में सामाजिक क्षेत्र और फील्ड गतिविधियों का ज्ञान जरूरी है तो अलग अलग प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं चाहे एन से मिला हो या कंपनी का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो या फिर आईटी सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट हो लेकिन सभी में आईटी और पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है सॉफ्टवेयर और टेक्निकल टूल्स की जानकारी तो चाहिए चाहिए और साथ ही साथ एक इंजीनियरिंग की समझ भी होनी चाहिए क्योंकि इंजीनियरिंग की समझ जो है हर बारीकी चीज़ों पर उसकी नज़र रहती है एक पर नज़र होती है तो वो चीज़ें उसी ढंग से इन चीज़ों को कर पाता है छठवीं बात है संगठन क्षमता ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जिसको कहते हैं विभिन्न कार्यों को एक साथ व्यवस्थित रखना को निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की क्वालिटी आपके अंदर है उसके बाद आती है जोखिम विश्लेषण रिस्क एनालिस अंग्रेजी में कहते हैं इसे संभवतः चुनौतियों को पूर्व अनुमान लगाना यानी जो चीज़ें पहले होने वाली उसके पहले उसकी भनक लग जाए आपको तो आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं आठवीं बात बजट प्रबंधन यानी बट गेटिंग स्किल्स जिसको कहते हैं परियोजना को बजट के भीतर पूरा करना क्योंकि अगर बजट से बाहर हो जाएगा तो सारा जिम्मा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर पर आता इसीलिए अगर पहले से आपको तो परियोजना का पूरा बजट का पता हो और ये ये बजट आपको इस तरह से लेना है और इस तरह से ये बजट इतने में पूरा करके देना है अगर इसकी पूरी जानकारी आपके पास हो और उसी अनुसार आप चीज़ों को करते हैं तो चीज़ें बेहतरीन हो सकती हैं बहुत ही सुंदर तरीके से हो सकता है लेकिन कभी कभी इसमें चूक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं लेकिन शुरू से अगर आप इन चीज़ों के लिए सतर्क रहते हैं और वहां पर मौजूद रहते हैं कार्यस्थल पर तो ये चीज़ें संभल जाती हैं और बहुत सारे ऐसे लूप हॉल्स होते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति को दस रुपये की चीज़ सौ चीज़ मंगानी है सौ आइटम दस रुपये के मंगाने हैं तो आप अगर वो आदमी वहाँ पर है और आप नहीं हैं और उन्होंने गलती से उसे बीस रुपये में लिया तो फिर डबल हो गई बजट तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो हैं आपकी बजट को बढ़ा सकते हैं है, है ना तो इसी लिए रहना और खुद ही जो है चीज़ों को मंगा के लोगों के हाथ में देना ये बहुत ज़रूरी है तो ऐसी बारीकी से चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है तब जाके चीज़ें संभल जाती हैं और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की अब बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कौन कौन सी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए तो सबसे पहले तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो किसी भी विषय में इंजीनियरिंग बिजनेस मैनेजमेंट आई टी वर्क या फिर किसी महत्वपूर्ण विकल्प का एक जो है डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए दूसरा आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं एम प्रोजेक्ट मैनेजर एमटेक, एमसीए, आईटी सेक्टर के लिए एम एस डब्ल्यू क्षेत्र के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए पेशेवर प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जैसे कि ये कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजर की मांग बढ़ाते हैं उनमें से कुछ कोर्सेस ऐसे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इसके बाद आता है एक आ, प्रिंस टू सर्टिफिकेसन एजिल क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन या लीन सिक्समा ये भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो आपको प्राप्त करने से आपके प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में या प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में आसानी हो सकती है तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इन चीज़ों को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आइए एक और बात मैं बताना चाहूँगा करियर अपॉर्चुनिटीज़ लगभग प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत सारी जगह पे खुले हैं अब देखिए सबसे पहले तो आईटी सेक्टर में ये चीज़ें बहुत काम करती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वेब एप्लीकेशन में साइबर सुरक्षा में क्लाउड आधारित प्रोजेक्ट्स में ये आपको काम आता है दूसरा निर्माण या इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में आपको बहुत काम आता है भवन निर्माण के क्षेत्र में सड़क पूल जल परियोजनाएं बनाने पर या नगर विकास परियोजनाओं में भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है इसके साथ तीसरा एक विकल्प आता है जहां पर एजुकेशन और रिसर्च में शिक्षा और अनुसंधान के इस प्रोजेक्ट में भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है जैसे विश्वविद्यालय परियोजना बनाना रिसर्च आधारित प्रोजेक्ट को बनाना चौथी बात आती है जहाँ पर सरकारी योजनाओं को लागू करना होता है जैसे कि जल जीवन मिशन है स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण विकास परियोजना है महिला एवं बाल विकास परियोजना ऐसे बहुत सारे योजनाएं सरकार की होती हैं वहाँ पर एक पीएमएनए प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत ज़रूरत होती है पाँचवीं बात आती है एनजीओ और सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाना आजीविका विकास करना आपदा प्रबंधन करना ट्राइबल आदिवासी विकास परियोजनाएँ इस तरह की चीज़ों में भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है छठवा आता है मीडिया या इवेंट मैनेजमेंट कार्यक्रम योजना फिल्म डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट बनाना या सोशल मीडिया कैंपेन चलाना इसमें भी पी प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है ये सारी चीज़ें आपके लिए एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जहां पर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर अच्छा खासा कमा सकते हैं आप कितना कमा सकते हैं ये सारी बातें हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन अभी रहते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए आप सुनाए हैं रेनि जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो के मन की बातों का वो राज बताए जमुर घूम हाँ, जा घूम भूं गया हर तीन लोक में जाएगा जाएगा हर ज्ञान ज्ञान की कठिन बात समझाएगा समझाएगा हाँ। महात्मा से मिलन कराऊंगा बोले भाई कौन है अरे नाम ये क्या और काम क्या बोल ये भाई कौन है नाम है क्या और काम क्या अभी बतलाऊंगा अभी बतलाऊंगा सुनो विज्ञानी ये बहुत बड़ा किसकी शर्त जिसने दुनिया सारी पर खुद को न सका पहचान खोजल जिसने दुनिया सारी पर खुद को न सका पहचान अरे जमरे बोलो अरे आ जाओ अरे आ गया <laughs> अरे इसको भी कोई युक्ति बता दे आत्मा का दर्शन इसे करा दे <laughs> बताऊंगा <laughs> <अहा। laughs> अरे भी कोई युक्ति बता दे आत्मा का दर्शन इसे करा दे सुनो दूसरा ज्योतिर्बिंदू आत्मा खुद है परम पिता से लगाए ध्यान ज्योतिर्बिंदू आत्मा खुद है परम पिता ऐसी लगाए ध्यान ये सच है बात जमूर है सच है बात तो, तो बच्चों खड़ा है खड़ा नहीं ये खड़ी है अकल में बुढ़िया बड़ी है खड़ा नहीं ये खड़ी है अकल में बुढ़िया बड़ी है दुख और पाप की मारी है पापों की मारी है तुविधा में ये फंसी है जान फिर ये कैसे बच पाएगी बोल बता बताओ अरे फिर ये कैसे बच पाएगी कैसे जीवन सफल बनाएगी सुना नश्वर तनिकों से भुला के करेन इस दिन ज्ञान स्नान नश्वर तन को मन से भुला के करेन इस दिन ज्ञान स्नान सच है बात जमूरे सच है बात जमूरे कौन है बोला नहीं बोला नहीं ये है बम्ब का गोला स्वादियों का पाप है मन में पाप ही पाप है रिश्वत चोरी टा का ठगी सब कुछ इसके पास है कल्याण कैसे बने ये नेक इंसान अरे इसका भी तू कर कल्याण कैसे बने ये नेक इंसान सुना भाई सुना शिव का ज्ञान सुने रोजाना हर पल औरों को दे दान शिव का ज्ञान सुने रोजाना हर पले और रो गो देदान हाय सच बात ये सच है बात ये सच है बात जमूरे ये ये ये सच है बात जमूरे ये सच है बात जमूरे तो बच्चा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 I'm the one who's got to make you understand.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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर परियोजना प्रबंधन प्रबंधक कैसे बन सकते हैं इसके लिए बातें कर रहे हैं तो चलिए आपके पास डिग्री भी है अनुभव भी है और आप किसी प्रोजेक्ट में सफलतापूर्वक अगर काम कर लेते हैं तो फ्रेशर प्रोजेक्ट मैनेजर को 25,000 से 40,000 तक एक महीने में पेमेंट मिलता है और दूसरा आपका अगर थोड़ा सा अनुभव हो जाता है तो इसको कहते हैं मिड लेवल पेमेंट 40,000 से 1 लाख तक हर महीने आपको मिलता है फिर थोड़ा सा अगर आपकी और लेवल बढ़ जाती है तो फिर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो तो एक लाख से तीन लाख रुपए महीना आपका पेमेंट हो जाता है उसके बाद अगर आप और थोड़ा मेहनत करते हैं तो एनजीओ या फिर सोशल सेक्टर में आप प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं तो पचहत्तर से डेढ़ लाख रुपए प्रति महीना आपको अनुभव के आधार पर दिया जाता है इसके बाद आपके अनुभव बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति प्रोग्राम मैनेजर प्रोडक्ट डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑपरेशन हैड जैसे वरिष्ठ भूमिकाओं में भी जा सकते हैं वहाँ पर भी आपके स्किल्स बढ़ते जाते रहेंगे तो आइए बात करते हैं परियोजना प्रबंधन का भविष्य क्या हो सकता है तो डिजिटलाइजेशन स्टार्टअप्स सरकारी मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तेज़ी से बढ़ रहा है दो से लेकर दो तक प्रोजेक्ट मैनेजर के क्षेत्र में लाखों नई नौकरियाँ भी बनने का अनुमान है ए आई डाटा एनालिस और रिमोट वर्क के कारण प्रोजेक्ट मैनेजर का महत्व और बढ़ जाता है और आपको आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारे विकल्प जुड़ जाएंगे और बात करें क्यों चुने प्रोजेक्ट मैनेजर का करियर है ना कई बार सवाल आता है कि भाई आप तो रोज़ शनिवार को आते हैं हर हफ्ते एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हर एक हफ्ते एक नए स्किल के बारे में बताते तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर ही क्यों बनना है है ना तो इस सवाल का जवाब ये है साथियों आपके लिए नेतृत्व और सम्मानजनक भूमिका होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलता है अच्छी आय और स्थिर करियर है हर उद्योग में मांग है निरंतर सीखने और उन्नति के अवसर मिलते हैं समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा अवसर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में हो सकता है और ख़ास करके जब एन प्रोजेक्ट करते हैं या सरकारी मिशन वाले प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें सामाजिक समरसता के साथ साथ समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपका बड़ा रोल होता है लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी अगर आप इसी योजना को सरकार की बहुत ही उन्नति उन्नत तरीके से आपने उसको लागू कर दिया और जितने भी किसान भाई बहनों हैं जैसे उनको अगर उसका लाभ मिल जाता है समाज के गरीब तबके के लोगों को अगर लाभ मिल जाता है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत दुआएँ मिल जाती हैं इसीलिए भी प्रोजेक्ट मैनेजर का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए भी आप इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों ऐसे हर एक करियर का जो भी हम लोग बताते हैं वो इम्पॉर्टेंट ही रहती हैं लेकिन आखिरी में निष्कर्ष यही है कि एक परियोजना प्रबंधन के रूप में करियर चुनना उन लोगों के लिए उत्तम विकल्प है जो जिम्मेवारी उठाना जानते हैं समन्वय योजना नेतृत्व और रचनात्मक कार्य करने में आ, इंटरेस्ट सकते हैं पसंद करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए काम बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट मैनेजर के बिना कोई भी परियोजना समय पर और सफलतापूर्वक पूरी नहीं हो सकती है आज का समय कुशल प्रोजेक्ट मैनेजरों का है यदि आप अपने कौशल को विकसित करके इस क्षेत्र में कदम रखते हैं तो ये करियर आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सम्मान के स्तर पर भी अत्यंत सफल बनाता है तो साथियों अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस जगह पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी एक प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए क्या आप पढ़ाई करना चाहिए क्या डिग्री होना चाहिए किस तरह के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और कौन कौन से कार्य आपको स्किल्स आपको अंदर होनी चाहिए फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कोई बात नहीं आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज करके करियर ऑप्शन लिख कर आप अपना मैसेज डाल देते हैं तो ज़रूर हम आपको और भी बातें सुनाएंगे अगर कहीं आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल है और आपको काम नहीं मिल रहा तो भी ज़रूर बताइए हमें तो हम आपको अपने स्तर पर जो हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं तो उनके इंटरव्यूज हम करते रहते हैं तो उन लोगों तक आपकी जो बात रखेंगे ताकि आपको काम मिलने में भी आसानी हो जाए या कोई प्रोजेक्ट मिलने में आपको आसानी हो जाए इस तरह का ज़रिया भी आपको बता सकते हैं तो हम आपके आपको मदद करने के लिए तैयार हैं और आप मदद लेने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप बहुत अच्छा करियर बनाए ऐसी सुंदर भावना के साथ अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं एक और नए विकल्प के साथ करियर ऑप्शन का और जीवन कौशल का लेकर आएँगे आपके साथ तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणेशा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो